नमस्कार आप सुंदर रेडियो फोर 190.4 एफएम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सरगम में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सभी लोग विशेष कवियों से बात करते हैं कवि की अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास सरगम कार्यक्रम में करते हैं तो आज के शो में हमारे साथ हैं जशवंत जी जो खास करके ब्रिकर्नी से पधारे हुए हैं कोटड़ा तहसील में और एक टीचर है एक शिक्षक है शिक्षक होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव उभर आते हैं बच्चों के प्रति प्रकृति के प्रति और वर्तमान समय में जो समाज की जो स्थिति है उसके ऊपर उनका विचार चलता रहता है तो आइए कुछ नई बातें उनके द्वारा हम सुनेंगे कविता के रूप में तो आप सभी की ओर से जसवंत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर जी तो जसवंत सिंह जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कविताएँ लिखने का शौक़ कब से आपको रहा और किस तरह से ये हुआ सर जी मेरे को ये तीन चार साल से शौक लगा जब मेरे बड़े भैया हैं वो कॉलेज टाइम में मैं जब ज़्यादा था वो मेरे को फिल्मी गानों की धुनों पर जो है गाने बना के देते थे तो उनके साथ साथ में मेरा भी इस कविता जोड़ने के और मेरा शब्दों को जोड़ने का एक सीख गया उनसे और उसके बाद मैं लगातार लिख रहा हूँ सर जी अच्छा, अच्छा, अच्छा ये जो कविता लिखना होता है माना जैसे हम लोग आम भाषा में लिखते हैं हाँ जी तो उसको कैसे सेटअप करते हैं तो उस समय हम लोग चलते रहते या कुछ कारोबार करते रहते हैं बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव हमारे शब्दों में हमारे सामने मन के आख हाँ। में दिखाई देता है और उसको जब पेन में उतारने की कोशिश करते हैं तो शायद कुछ न कुछ मिसिंग हो जाती है तो आपका बिल्कुल ऐसी होता है कि कुछ और <laughs> नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हूँ जब मैं चलता हूं मेरा जो स्कूल है वो मैं जहां रह रहा हूं वहां से चार किलोमीटर दूर है तो प्रकृति का जो माहौल है मैं उसको देख के चलता हूं और मन ही मन में कविता उपजती है और मैं वहां जाते ही जैसे टाइम मिलता है मैं उनको लिखने का प्रयास करता हूँ वापस आता हूँ तो रूम पर बैठ कर लिखने का प्रयास करता हूँ तो ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सोच लिया फिर लिखते वक्त कुछ मिसिंग भी हो जाता है फिर उसको ठीक करना पड़ता है हाँ। तो कितने समय में इस तरह से कविताएं जो है एक हाँ। स्वरूप में जिस ढंग से कविताएं होनी चाहिए जिस तरह से लोगों को पसंद आए सबको पसंद आए ऐसा तो कविता तैयार होने में कितना समय लगता है हाँ तकरीबन मेरे को घंटा डेढ़ घंटा लगता है सर जी में उतने में तैयार कर लेता हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और दुनिया में कुछ ऐसे भी कवि हैं जो लोग शीघ्र कवि कहते हैं या बोलते हैं तो ये लोग बिल्कुल देखते हैं सिचुएशन को और वही समय पे वो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं जी जी, जी बिल्कुल तो क्या कुछ ऐसी बातें आपके अंदर भी कभी हुई है और ये ट्रेनिंग हुई थी कोटड़ा में उस वक्त हमें टाइम दिया गया था कि आप जितना जल्दी इस टॉपिक पे कविता बनाओगे तो उसमें भी मैंने बना के सुनाई तो काफ़ी प्रशंसा हुई और कविता अच्छी रही थी वो तो वो तो अभ्यास से हो जाता है सर अच्छा पूरा अभ्यास के आधार से हो जाता है बिल्कुल सर जी तो चलिए हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आज एक कविता आप सुनाइए जो आपके अपसंदीदा हो और इसके भाव भी ज़रूर बताइए कि किस समय कैसे ये कविता आपके पास आई और फिर कितना समय में आप इसको डालें और कब इसको उतारें जी सर कविता का शीर्षक है जंगल में शिकारी और ये जब अपने रक्षाबंधन चल रहा था तो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट की तरफ जो प्रोग्राम चल रहा था उसी वक्त मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि हम क्यों ना जंगल में राखी का त्यौहार मनाएं और किस प्रकार से हैं वो मैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा तो कविता का शीर्षक है जंगल में शिकारी शिकार करने गया शिकारी लेकर तिर कमान पशु पक्षियों के बंदी राखियाँ वो बड़ा हुआ हैरान पशु पक्षियों के बंदी राखियाँ वो बड़ा हुआ हैरान आम की डाली कोयल बैठी आम की डाली कोयल बैठी उसने साधा एक निशाना कोयल ने गाना शुरू कर दिया भैया रक्षा वचन निभाना कोयल ने गाना शुरू कर दिया भैया रक्षा वचन निभाना कोयल बहन की आवाज़ सुन मचा जंगल में शोर उड़ उड़ मिटू तोता बोले गुस्सा जंगल में चोर उड़ उड़ मिटू तोता बोले गुस्सा जंगल में चोर कबू डाकिए की बात सुन कबू डाकिए की बात सुन शेर ने मारी एक दहाड़ उफन गई नदियाँ सारी कांप उठे पहाड़ उफन गई नदियाँ सारी कांप उठे पहाड़ पलक झपकते लग गया पलक झपकते लग गया पशु पक्षियों का मेला पकड़ा गया शिकारी वो था अकेला पकड़ा गया शिकारी वो तो था अकेला हवलदार हाथीजी ने <sanskrit> गौर फरमाइएगा हवलदार हाथीजी ने जमकर करी पिटाई मानव रूपी एक दानव ने हम सबकी नाक कटाई मानव रूपी एक दानव ने हम सबकी नाक कटाई यानी वहां मानव जो श्रेणी है मानव है उसकी वह नाक कट गई आशा करते हैं हम आशा करते हैं हम कभी सुधरेगा इंसान इतना कहकर शेर सिंह ने दिया शिकारी को जीवन दान इतना कहकर शेर सिंह ने दिया शिकारी को जीवन दान यानी पशु को भी मनों पर दया आगी, लेकिन उसके मन में कहीं दया भाव नहीं था बहुत ही अच्छी भाव आपने लिखा है इस कविता में मुझे लगता है कि कही न कहीं ना कहीं हमारे दिल को ये चोट करती है कि आज हम इंसान हो भी इस तरह के अगर हरकतें करते हैं तो शायद हमारा जीवन जो है पशु से भी बदतर है और कहीं ना कहीं हमारे दिल व दिमाग में ये कविता जो है आपकी बहुत ही अच्छा आपने लिखा है और अपने शब्दों में बड़े ही सुंदर ढंग से आपने इस कविता को लिखा है तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आपने आपको याद आया ये चीज़ें जी और जंगल की बातें बताई और पशुओं के साथ मानव की जो बहुत ही अच्छा एक सिक्वेंस आपने डाला उसमें काफ़ी अच्छा वो रहा है और सोचता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस बात को समझ गए होंगे कि कहाँ कवि की जो भावनाएँ है रहती हैं किस तरह से वो कैसे जुड़ता है और वो हमारे वर्तमान परिवेश को कैसे स्पर्श करता है ये आपने देखा तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से कहूँगा कि जी एक और कविता हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए और उसके भाव के साथ बताइए कि किस थीम से कब आपने ये कविता उतारी जी आज अपने देखते हैं कि चारों तरफ ज्वलंत समस्या बन चुकी है दहेज पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि आज फला जगह किसी को जला दिया गया है दहेज के लिए किसी को घर से निकाल दिया गया प्रताड़ना है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है हु. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता का निर्माण किया है तो शीर्षक है दहेज और मैंने इसको खुद के ऊपर डाला है कि उस जगह में हूँ इस संसार में रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मन में मेरे ऐसा विचार आया तो मैं उसको इसमें डाला है दहेज का लोभी दहेज का लोभी दहेज में मांगी मोटर कार बैंड बाजा लेकर चला होकर घोड़ी पर सवार बैंड बाजा लेकर चला होकर घोड़ी पर सवार तीन फेरे ही लिए तीन फेरे ही लिए नहीं मैं चौथे को तैयार दहेज लोभी आंखों को नहीं दिखी थी दहेज लोभी आंखों को नहीं दिखी थी फेरों की रसम पूरी फेरों की रसम पूरी लेकर चला विदाई बीच रास्ते चलते कार को रुकवाई बीवी के चेहरे पे काली नजर जो आई बीवी के चेहरे पे काली नजर जो आई बनने से पहले बिखरा बनने से पहले बिखरा मेरे सपनों का ताज मूछ वाला निकला जिसे समझ बैठा मुमताज मूछ वाला निकला जिसे समझ बैठा मुमताज बाल पकड़ खींचा मुझे अरे बाल पकड़ खींचा मुझे रोड पर घसेटा उस बेरम ने मुझे लातों घुसों से पेटा उस बेर हमने मुझे लातों घुसों से पीटा पैर पकड़ नाक रगड़ पैर पकड़ नाक रगड़ छुड़वाया मूँछ वाले से पीछा गली मोहल्लों में चर्चित रहा मेरे दहेज का किस्सा गली मोहल्लों में चर्चित रहा मेरे दहेज का किस्सा जसवंत ने सिखा जसवंत ने सिखा दहेज बना बर्बादी दहेज लोभियों की रब्बा होना सात जन्म भी शादी दहेज लोभियों की रबा होना सात जन्म भी शादी तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ वो कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए और वहाँ फेरों के टाइम उसे गाड़ी दिखाई नहीं देती है तो वो मना लेते हैं कि आप को जो गाड़ी खड़ी है बार स्विफ्ट डिजायर कोई सी गाड़ी है ये आपके लिए है तो वो फेरी ले, ले लेता है और उसके बाद में जैसे निकलता है तो घरवालों ने पहले प्लान किया होता है कि ये देज का ज़्यादा ही इसको अहम वो है, तो है तो इसको छुड़वाना है तो बीच रास्ते में उसमें क्या करते हैं कि बीवी के कपड़ों में किसी पहलवान को भेज देते हैं और वो बीच रास्ते में उनके साथ ऐसा होता है तो इसी तरह से यही संदेश है कि हमें दहेज के प्रति जागरूक रहना चाहिए नहीं लेना चाहिए जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया काफ़ी आज की समस्या है कि दहेज का जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज में न चाहते हुए हम इसके पकड़ में आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं और छोटे छोटे गांवों में खासतौर पे शहरों में भी इस तरह की बातें होती हैं लेकिन जब हो जाती है उसके बाद पता चल जाता है और शुरुआत में तो चीज़ें जैसे कि नॉर्मल लगता है आँजी, आँजी। कि बड़ी अच्छी तरह से शादी हो रही है बड़े धूमधाम से हो रहे हैं लोग भी खुश हो जाते हैं कि अच्छी शादी हुई है लेकिन जब पता चल जाता है कि फिर कुछ इससे या कुछ घटनाएँ उस तरह की घटी हैं जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं तो वो सिर्फ दहेज के कारण घटी है वो बड़ा दुख होता है कि जहाँ पर हम लोग साथ पेरे लेते हैं कि सात जन्म साथ रहेंगे स्वच्छ शांति का अनुभव करेंगे और एक अच्छा जीवन बिताएंगे जहाँ पर हम लोग साथ मिलते हैं और एक कसम रिवाज के साथ समाज के साथ जुड़कर हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा परिवार का हम प्रदर्शन करेंगे एक गृहस्थी का प्रदर्शन करेंगे जिस बुनियादी तौर पे हम जिन चीज़ों को जानना चाहिए समझना चाहिए, चाहिए। एक दो व्यक्ति का जीवन वहाँ से शुरू होता है एक परिवार शुरू हो जाता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे छोटे से स्वार्थ खेलिए बिल्कुल और उससे ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ मिल गई गाड़ी मिल गई बंगला मिल गए तो क्या वहाँ से आपका जीवन कोई ऊंचाई तक जाएगा ऐसा तो नहीं नहीं ऐसा है बिल्कुल नहीं सर तो आप फिर उस चीजों के पीछे हम लोग क्यों पड़ेगा कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बार हमको सवाल कर लेना चाहिए कि क्या वो चीज मिलने के बाद मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं खत्म खत्म हो, हो जाएगी अगर नहीं है तो जरूर है फिर आप उन चीजों के पीछे अपना जीवन या फिर किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना है हम सभी को कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा लालच जरूर होता है इंसान के जीवन में क्योंकि आज के समाज में रहते हुए जिस तरह की चीजें हमारे पास कुछ कम है किसी के पास कुछ ज्यादा है तो जरूर ये चीजें होती हैं लेकिन एक बार हमको अंदर से सोचना चाहिए कि क्या ये जीवन का सही रास्ता है अगर नहीं ये किसी की मेहनत की चीजें हम क्यों क्यों हम हाँ, अपने खुद मेहनत से जो चीज़ें हमारे लिए हम कमाते हैं वो भी शायद कभी कभी हमारे लिए पच नहीं पाता या हम उसका उपयोग नहीं कर पाते सही ढंग से तो हमारे लिए दूसरे का चीज किस तरह से काम आएगा नहीं आएगा तो सीधा सीधा सवाल है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है हमारी जीवन में लेकिन हम जब भी शादी करें तो उस मुकाम से उस सही समझ के साथ एक अच्छे लक्ष्य के साथ हम अपना जीवन को आगे बढ़ाए चाहे किसी भी तरह की छोटे घर में हो या बड़े घर में हो लेकिन हमें अपनी मेहनत से ही अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाना है ताकि हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल बने एक सैंपल हाँ, बने सैंपल। दूसरों के सामने भी अरे इनका देखो इन्होंने शादी किया इतने दिक्कत थी इनके पास फिर हाँ। भी आज ये इस मुकाम पे पहुँचा है मेहनत करके हम आदर्श बन जाते हैं तो एक आदर्श बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे कहीं ना कहीं को सीखे सीखे अगर हम लोग उस तरह से नहीं कर पाएंगे तो शायद हम जिस तरह से कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा जो चीज़ें हैं आने वाले समय में हो सकते हैं या आने वाली पीढ़ी नई पीढ़ी को इस दंग से बचाना, बचाना है बचाना है हम सभी को तो चलिए बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं जसवंत जी आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर कविता लिखी दोनों ही कविता हमें बहुत पसंद आई जी हाँ सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी लोग भी जुड़ सकते हैं अपनी कविताओं के साथ जरूर एस करके अपनी कविताएँ भेज सकते हैं हमें चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम जरूर लिख के भेजिए ताकि हमको देखने के बाद आपका नाम पढ़ के सुनाने में अच्छा लगेगा तो चलिए इसी के साथ लेते एक छोटा सा और सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सरगम सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह जी से विशेष कोटड़ा से पधारे हैं जो एक विशेष शिक्षक हैं और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए कविता लिखने का भी उनका एक शौक है उनकी एक अपनी खूबी है तो हमने उनसे बात करते करते हमने दो कविता उनकी सुनी एक है जंगल का शेर और दूसरा हमने दहेज पर सुना तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में सरगम को सजाने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं कोई नई कविता की ओर जी अगली कविता का शीर्षक है पति फर्ज निभाने ये एक हाश्य कविता कह सकते हैं अपने इसको जी जी तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक पति है वो समाज की नजरों से बचकर पत्नी का नखरेनाज उठाता है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे जरूरत है बाहर घूमने की यानी कि घर में जो पर्दा पड़ता है वो उसे समाप्त करके कहीं उसे घुमाने के लिए ले जाता है लेकिन थोड़ा क्या होता है उसके साथ आइए सुने जिसके, पावने जिसके पावना फटी बीवाई जिसके पावना फटी बीवाई वो पीर पराई क्या जाने सुबह शाम सुनने पड़ते अपनी बीवी के ताने सुबह शाम सुनने पड़ते अपनी बीवी के ताने वो कहती है कि आप लेके नहीं जा रहे मुझे घुमाने के लिए वो देखो पास में गुप्ता जी है कोई भी है बाइक लेके घूमने जा रहे हैं अक्सर होता झगड़ा अक्सर होता झगड़ा खर्चे पानी को लेकर मामला निपटाता उसे सौ देकर मामला निपटाता उसे में देकर छुप छुप कर लाने पड़े छुप छुप कर लाने पड़े पाउडर क्रीम और लाली सूरज ढलते ही होता मेरा बटुआ खाली सूरज ढलते ही होता मेरा बटुआ खाली ली कहती है कि पुराने जमाने के लगते हो पुराने जमाने के लगते हो जंग लगी तुम्हारी सोच अरे फूलों जैसी बीवी को मान रहे क्यों बोझ फूलों जैसी बीवी को मान रहे क्यों बोझ फिल्म दिखाई उसे फिल्म दिखाई उसे लेकर मंदिर का बहाना भूखा ही सोया उस दिन उसने खाया फाइव स्टार का खाना <laughs> भूखा ही सोया उस दिन उसने खाया फाइव स्टार का खाना लंदन पेरिस उसे घुमाया लंदन पेरिस उसे सर बाल। जमाने की नजरों से बचकर जमाने की नजरों से बचकर सारे नखरे नाज उठाता हूँ पति का फर्ज निभाने बस मैं बुरका पहन कर जाता हूँ पति का फर्ज निभाने बस मैं बुरका पहन जाता हूँ वो कहता है की मुझे शर्म आ रही है पास वाले देख नहीं ले की ये कौन घुमाने जा रहा है तो मैं बुरका पहन कर चला जाता हूं कोई पहचानता भी नहीं है और बीवी की जो मौज मस्ती भी हो जाती है उनके लिए ऐसा है इसमें तो जरिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर जैसे कि हमारे पुराने घरों में इस तरह की बातें बहुत करके होती थी, थी। आजकल तो ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे गाँव में इस तरह की बातें हैं आज, आज भी हैं और लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं और इसी तरह से जीते भी हैं और कई जगह पर ऐसे हुआ है कि जहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है लोग आगे आकर शिक्षा लेकर शिक्षा के साथ जी रहे हैं उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया एक समझ पैदा हो गया है तो वो भी अच्छी बात है लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ैशन की होड़ में और ज़माने के साथ चलने के चक्कर में हम अपने ही जीवन को एक अलग रूप दे देते हैं जहाँ पर हम ना सर उठा के जी सकते हैं ना सर छुपा के जी सकते हैं लेकिन जीना पड़ता है जीना वो सिचुएशन आ जाती है, है। <laughs> तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस चीज़ को हम लोग अनुभव करते हैं और किस तरह की सिचुएशन है उस अनुसार फिर हम अपने आप को नहीं डाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह से तीसरा मार्ग निकालना पड़ता पड़ा जसवंत जी ने एक कविता के रूप में हम सभी के बीच में रखा है ऐसे हम लोग सिचुएशन से गुजरते भी हैं तो चलिए एक और कविता हम सुनना चाहेंगे जी बिल्कुल सुनाएंगे आपको अगली कविता का शीर्षक है अम्मा का किसा जो कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर है आज घरों के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है अपने भारत में हो रही है उससे संबंधित है कहीं मैं जा रहा था बच्चों की आवाज़ें सुन बच्चों की आवाज़ें सुन उस तरफ बढ़ते गए कदम उस घर के हालात देख रुकी मेरी धड़कन उस घर के हालात देख रुकी मेरी धड़कन काले गोरे नीले पीले, काले गोरे नीले पीले बच्चों के तरह तरह के रंग रोटियों के लिए वहाँ छिड़ चुकी थी जंग रोटियों के लिए वहाँ छिड़ चुकी थी जंग पांच रोटी छबड़ी में पांच रोटी छबड़ी में पूरे पैंतीस उम्मीदवार भगदड़ मची घर में जब पड़ी बेलनों की मार भगदड़ मची घर में जब पड़ी बेलनों की मार रोटी के संग्राम में रोटी के संग्राम में कुछ बच्चे हुए घायल इनमें शामिल थे संता बनता और पायल इन में शामिल थे संता बनता, बनता और, पायल। और पायल रोटी क्रांति में, में हारे बच्चे रोटी क्रांति में हारे बच्चे गए आंगन बीच में लेट रो रोकर बुरा हाल हुआ कैसे जिएंगे भूखे पेट रो रोकर बुरा हाल हुआ कैसे जिएंगे भूखे पेट कुछ पालने से देख रहे छोटे बच्चे सभी तरह के सब साइज के बच्चे वहां पे है घुस घर में और तरह तरह के रंग भी है उनके कुछ पालने से देख रहे देखिए देखिये सरोक्ष भगवान भाई बहनों की क्रांति ने किया अम्मा अब्बा को परेशान भाई बहनों की क्रांति ने किया अम्मा अब्बा को परेशान अम्मा अब्बा गौर अब यहाँ अम्मा अब्बा के किस्से कहीं हो ना जाए सच्चे जसवंत का कहना बच्चे दो ही अच्छे जसवंत का कहना बच्चे, बच्चे दो ही, ही अच्छे <laughs> जी <laughs> बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया जो हमारे वर्तमान समय को खास करके ये मैसेज है की आजकल जो हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं या सब कुछ सुख सुविधाएं के साधन बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमें अपने सीमित जनसंख्या को ही रखना है दो बच्चों से ज़्यादा नहीं सरकार भी चाहती है कि एक लड़का एक लड़की उसके बाद कुछ नहीं तो इस तरह हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति करने के लिए भी ज़रूरी है और इस समाज को इस विश्व को या भारत देश को कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए भी जरूरी है ये एक लैंडमार्क है जहाँ पर हम सभी को समान सोच बना हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कहीं कही ना कहीं हम लोग सुचारू रूप से अच्छी तरह से गतिशील विकास की ओर बढ़ते जाएंगे जो समस्या है जनसंख्या वृद्धि की अगर हम लोग नहीं कंट्रोल करेंगे तो और कौन करेगा तो हमारे ही हाथ में है बस में है ये चीज़ें करना समय को देखते हुए समय के साथ चलते हुए हमें बहुत ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को फॉलोअप करना है और इसके लिए उचित मार्गदर्शन भी लेते रहना है जी तो चलिए जसवंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैसेज के तौर पे मुझे लगता है कि ये कविता ये चीज़ें जो सरकार की हैं शायद आपने <laughs> <laughs> बताइए और शिक्षक होने के नाते आपके पास इन सारी चीज़ों की मैसेज तो आता है जी। आप सभी को इसके लिए भी काम पर लगाया जाता है बहुत ही अच्छा ये कविता लिखा आपने और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं वो सभी आपको सुन रहे हैं काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको राजस्थान के आसपास के लोग और नेट से भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जी मेरा मैसेज यही है कि हम जिस भी फिल्म में जाते हैं जो भी हम प्रोफेशन अपनाते हैं काम करते हैं तो उस काम से हमारा प्रेम होना चाहिए हम अगर उस काम से प्रेम नहीं करेंगे तो उसमें अपनी सफलता निश्चित नहीं कह सकते जिस काम से हम प्रेम करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है और एक कहा भी है हिंदी में अपने पढ़ते हैं कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार यानी अगर हम जिस काम को करने जा रहे हैं उससे पहले ही हमारा अगर मन हार गया तो हम उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते नहीं। तो अपने मन को मजबूत बनाएं सकारात्मक सोच रखें मेरा सभी को ये कहना है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो जीवन में उजाला है और बुंदियों को छूते जाएंगे निराशा को अपने जिम से दूर करें और सुनते रहें मुस्कुराते रहे बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारी जो सुनने वाले हैं उन सभी के लिए काम आएगा अगर वो सकारात्मक पहलू को अपने साथ रखते हैं सकारात्मक सोच को बनाकर जीवन जीते हैं तो कहीं ना कहीं उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे नकारात्मक करने से जो है हम थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे और जो काम बहुत जल्दी होने वाला रहता है वो शायद लेट हो सकता, और सकता है और हो सकता है ना भी ना हो। भी हो। कही न बिना और कहीं ना कहीं हम परेशानी में अटक सकते हैं इसलिए सकारात्मक सोच बना के हमारे अंदर एक एनर्जी फोर्स भी जमा हो जाता है एक नई शक्ति भी हमको मिल जाती है और हम धीरज और धैर्यता से उस काम को करने लगते हैं और जो व्यक्ति धीरज और धैर्यता को अपनाकर हाँ। कार्य करता तो है सफलता तो निश्चित है निश्चित उसके पास आती ही है चलिए बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को कहना चाहिए आप गुड बाय जाते जाते फिर से एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए छोड़े जा रहे हैं और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक कविता का जन्म हो रहा होगा कविताओं को सुनने के बाद तो मैं चाहूँगा जरूर उसे नोट पेन के साथ आप लिखना शुरू कर दीजिए उसे कागज पर उतार दीजिए टूटी फिटी क्यों ना हो लेकिन लिखना शुरू कर दीजिए और जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा की कहीं ना कहीं शब्दों का थोड़ा सा हेर हो रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं हमें वैसे के वैसे भेज दीजिए हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे आप अपने हिसाब से कोई भी कविता हमें भेज सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा वो कविता हम रेडियो पे जरूर पढ़ के सुनाएंगे आपके नाम के साथ में तो चलिए आप सभी लोग याद रखिए आपके अंदर जिस भी कविता का जन्म हो रहा है उसे लिखिए एस करके हमें बेच दीजिए चौरानबे इस नंबर पर इसी के साथ मुझे और जसवंत जी को जी इजाज़त क्योंकि जसवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटड़ा से बिलोंग करते हैं रेडियो सुनते सुनते वो अपने मन में एक विशेष तैयारी कर लिया कि मैं भी जाके रेडियो में रेडियो का शो ये करूँगा कविताओं का तो उनके जो मन के भाव हैं वो आज पूरे हो रहे हैं वो हमारे साथ हैं और आप सभी को कविताएं भी उन्होंने सुनाई तो हम चाहेंगे कि इसी तरह वो जुड़ते रहें और भी कविताएं आपको सुनाते रहें तो हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शुभकामना करते हैं कि वो आगे और भी अच्छी कविताएँ बहुत सारी ढेरों कविताएँ लेकर हमारे साथ जुड़ा रहे ऐसे हम चाहते हैं मुझे और जसवंत जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट फोर रहो, रहो मुस्कुराते रहो।, रहो।, रहो। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जल बे रहना सूरज रे जलदे रहना जगत कल्याण की खातिर तु जन्म दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहां किरने लुटारे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे जल्दी रहना सूरज रे के भटकते हैं करोड़ों आंगनों में है अंधेरा अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला समझ ले है अधूरा काम तेरा जगत उद्धार में अभी अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे जल दे रहे सूरज रे जल देना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे करते रहना सूरज रे